आध्यात्मरामण बालकांड सर्गचार चतुर्सर्ग विश्वामित्रजी का आगमन राम और लक्ष्मण का उनके साथ जाना और ताड़का का करना। श्री महादेव बधकर्णा श्रीमहादेवाच कदाचि कौशिकोभ्यागाध्या प्रभ जातं परमाया श्री महादेव जी बोले एक बार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्मा को अपने ही माया से राम रूप में प्रकट हुए जान उनके दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए दृष्ट दशरथो राजा प्रत्युत्थया चिरेण तो समागम्य पूज्वा यथाविधि अभिवाद्य मुनिम राजा भक्ति नम्र थे, कितार उन्हें देखते ही महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए वशिष्ठ जी के सहित आगे आकर उनका स्वागत किया और यथाविधि पूजन तथा विवादन कर राजा ने भक्ति विनम्र चित्त से हाथ जो हाथ जोड़कर मुनि से कहा हे मुनिन्द्र आपके सुखा गमन से आज मैं कृतकृत्य क्रित हो गया संपद यदर्थ आगत ब्रूही सत्यम करो मित्त जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं उसमें सभी संपत्तियां आ जाती है अब आप यह बताइए कि आपका शुभागमन किस लिए हुआ है मैं आपसे सत्य कहता हूँ मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा विश्वामित्रोपी तम प्रीत प्रतिवाच महामति अहम पर्वणि संप्राप्ते दृष्टा सुरा पृथ्वी यदारभे तदा दैत्या विघ्न कुर्यस मरीच सुबाह अपरे चाचरास्तो तब महामति विश्वामित्र जी ने उनसे प्रसन्न होकर कहा जब कभी पर्वकाल उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों के लिए यजन करना आरंभ करता हूँ तो सदा ही मारीच सुबाहु और उनके अन्यान अनुयायी दैत्यगण उसमें विघ्न डाल देते हैं अतस्तो ज्येष्ठम प्रयक्ष मे लक्ष्मण श्रेय भविष्यति इस विषय में वशिष्ठ जी ने सम्मति करके अतएव उनका वध करने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को भाई लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो इससे तुम्हारा भी परम कल्याण होगा वशिष्ठे नहामंत्र दीयताम यदि रोचते पप्रक्ष गुरते चिंता चिंतापरायण इस विषय में वशिष्ठ जी से सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों को दे दो तब राजा ने चिंता कुल होकर एकांत में गुरु जी से पूछा गुरु किंक गुरो राव त्यक्त नोसहते मन बहुवर्ष सहसरा कष्टोत्तिता सुता चरतुलस्ते रामस्ो ग चेन्न जीवामी संचर हे गुरु सहस्त्रो वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के सदृश चार पुत्र मिले हैं इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है सो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है यदि राम जहाँ से चला जाएगा तो मैं किसी प्रकार भी जी नहीं सकूंगा प्रत्याख्या तो यदि उन्हें सापम दास संशय कथम से ओ भवेन्म्यम असत्यम चापिना स्पेर परंतु यदि मैं सूखा जवाब दे दूं तो यह निश्चय है कि मुनि मुझे श्राप दे देंगे अतः अब यह बताइए कि मेरा हित किस प्रकार हो सकता है और मैं असत्य भाषण से भी कैसे बचूं